उधर वो से दिन जुड़ गया एक बड़ा दरबार राजमंत्रियों में किया उसने प्रगट विचार लंका के वीरो रणधीरो बोलो क्या राय तुम्हारी है बोलो क्या राय तुम्हारी है बहरी सागर के पार खड़ा करता अपनी तैयारी है बैरी सागर के पार खड़ा करता अपनी तैयारी है हे सहायकों सेनापतियों संगठित भले विधि हो जाओ संगठित भले विधि हो जाओ जिस तरह सत्र दल हो परास्त बस उसी मार्ग को अपनाओ जिस तरह शत्रु धलखो परास्त बस उसी मार्ग को अपनाओ दरबारी कहने लगे कौन बड़ी यह बात मृगराजों के सामने मृग के कहाँ विषाद दो बालक हैं छोटे छोटे दो बालक हैं छोटे छोटे कुछ भलवे हैं कुछ बन रहे हैं कुछ भलवे हैं कुछ बन रहे हैं हम लंका वालों के आगे सब भून के हैं सब मछरे हैं हम लंका वालों के आगे सब भुन के हैं सब मछरे हैं है, है। अपने जो चने चबे ने हैं उनका सोचे उपाय ही क्या राजा अधिराज आनंद करे इस रण में भला राय ही क्या राजाधिराज आनंद करे इस रण में भला राय ही क्या कहा विभीषण ने तभी हाक अनर्थ अकाज इस मुह देखे बात ने गिरा दिया है राज निश्चय विष की बूंदे है जो मीठे मीठे बतिया है यह जिहा जिहा के राय कागल के तीर कमनिया है कहते हैं ठकुर सुहाते जो ठाकुर का दिल खुश करने को भगवान उन्हें कर दे समाप्त वह सब जीते हैं मरने को पुरुषों में जो तब है बालक मुन को ठहराया है रणधीर वीर वानर दल को भुनगा मच्छर बतलाया है रणधीर वीर वानर दल को भुनगा मच्छर बतलाया है इस मती पर पत्थर पड़ जाए इस मुंह पर बिजली टूट पड़े वह राज सुरक्षित हो कैसे जिसके सचिवों में फूट पड़े वह राज सुरक्षित हो कैसे जिसके सचिवों में फूट पड़े भाई धीरज धर सुनो अब कुछ मेरी बात ऐसे चिकने मत बनो जो कदली के पास तुम पंडित हो तुम शासक हो तुम राजा हो के राजा हो सोभा मान है तुम्हें वही जो नीत धर्म मर्यादा हो सोभाये मान है तुम्हें वही जो नीत धर्म मर्यादा हो अपने ही हाथों पैरों में अपने ही हाथों पैरों में जब आप कुल्हाड़ी मारी है जब आप कुल्हाड़ी मारी है तो अब लकड़ी की खंडों से रण की किस लिए तैयारी है तो अब लकड़ी के खडगो से रण के किसलिए तैयारी है खुद ही सीता को हरलाए खुद ही यह बैर बढ़ाया है खुद ही भारत को छेड़ा है वह सोता सिंह जगाया है खुद ही भारत को छेड़ा है वह सोता सिंह जगाया है तुम उनसे नहीं काल ही से तुम उनसे नहीं काल ही से इस समय जूझते हो भाई इस समय जूझते हो भाई पहले तो कूदे ज्वाला में अब राय पूछते हो भाई पहले तो कूदे ज्वाला में अब राय पूछते हो भाई जो कुछ कर चुके तुम अब सोच समझ कर पाव धरो जो चले गए वह चले गई जो रही उसकी बात करो जो चले गए वह चले गए जो रही उसकी बात करो जड़ कर कर से ही रार मिटा दो अर्पण करो उनके सीता को जड़ से ही रार मिटा दो अर्पण करो उनके सीता को रघुकुलपति से मित्रता बढ़ाओ बलवान बनाओ लंका को द्रगुकुलपति से मित्रता बढ़ाओ बलवान बनाओ लंका को सत्य रूप है जान के जगदम्बा जगमात उन्हें त्रास दे अंत है कुशल नहीं है भारत उमर य तजतना न गुम सिरानी तजतना गुमानी उमरिया सिरानी तजतना तुमने तुम्हारी धनमद किनो तज के चतुरिया जगत में अपसि नाम उमरिया शिरानी तजत ना तजतना गुमारी हित के उचित कटुलगत हैबेन हित के उचित कटुलगत हैबन मधुर मधुर सुन पड़त चैन राधे श्यामयदानी सुनतन गुमा उमरिया सिरारी तजतना गुमानी उमरिया सिरानी तजतना गुम मरिया सिर तुमारी भाई की यह राय सुन बिगड़ उठा दस शेष अरुण भरण लोचन हुए पड़क उठी भुज बी बोला बस मौन विभिषण हो अनुचित है दंड महोदर को इस और होता कोई तो अभी काट देता सर को दुश्मन के आगे सर झुकाए यह रावण का दस्तूर नहीं मर जाना है मंजूर मगर सीता देना मंजूर नहीं मर जाना है मंजूर मगर सीता देना मंजूर नहीं घरवाला होकर घर है हो घर को घरवाला होकर घर है हो को अपमानित करा रहा है तो अपमानित करा रहा है तो आवरु छत्र सिंहासन के मिट्टी में मिला रहा है तू आबरू छत्र सिंहासन के मिट्टी में मिला रहा है तू हे कुल द्रोही कायर कुबुद ओ झल हो मेरी आंखों से उनको ये नीत सुनाय अपनी जा मिल जा तब से बच्चों से हे कुल द्रोही कायर कुबुद्ध ओ झल हो मेरी आँखों से ओ हो मेरी आँखों से, उनको ही नीत सुनाय जा मिल जा तपसी बच्चों से उनको ही नीत सुनाय अपने जा मिल जा तपसी बच्चों से क्या काम इस जगह है उसका जिसने बैरी से प्यार किया यह कर भ्रात विभीषण पर रावण ने चरण प्रहार किया यह कहकर भ्रात विभूषण पर रावण ने चरण प्रहार किया पकड़ विभीषण ने चरण कहा लो नमस्कार देश निकाला भी मुझे है सहर्ष स्वीकार देश निकाला भी मुझे है सहर्ष स्वीकार भाई जब तक भाई भरपूर निभाई सेवा है भाई जब तक भाई भरपूर निभाई सेवा है अब लात लगाई भाई ने यह भी भाई की इच्छा है अब लात लगाई भाई ने यह भी भाई की इच्छा है विष और अमृत दोनों पदार्थ दिश और अमृत दोनों पदार्थ यद्यपि समुद्र से निकले हैं पर उसमें तत्व मरण के हैं इसमें जीवन देने के हैं पर उसमें तत्व मरण के हैं उसमें जीवन देने के हैं होने जब सर पर आते हैं तो आधी ही होती है तुम भटका करो कंकड़ों में मैंने तो पाया मोती है तुम भटका करो कंकड़ों में मैंने तो मोती पाई है अपराध क्षमा करना उसके जो होकर आज कठोर चला लंका हो तुम्हें मुबारक में श्री राम चरण की ओर चलाओ लंका हो तुम्हें मुबारक में श्री राम चरण की ओर चलाओ लंका हो तुम्हें मुबारक में श्री राम चरण की ओर चला श्री राम चरण की ओर चला श्री राम चरण की ओर चला